एक ही फिल्म से नमस्ते मित्रों आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में

मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज की फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिससे संबंधित कलाकारों व फिल्म से लोगों को गलत फहमिया है इस बारे में हम बात आगे करेंगे पर उससे पहले मैं गिरधारीलाल विश्वकर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके सौजन्य से मुझे इस फिल्म के दो गीत मिले जो मैं खोज रहा था उनसे प्राप्त दो गीतों से ही मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला हूँ आइए सुनते हैं पहला गीत

ओ तो चला मोरे चोरी तो गली के तरे तो बड़े हरी प्यारी को तो मैं तू तो देखूंगे जट माई ओ तो चला मोरे

लामो मुदो खेलो दे

ओ चला मोरे ओ तो चला मोरे गोदी तो कल के सोदे बने हवि जाई ओ मैं तो देखूं है ये तुम्हारो ओ चला मोरे ओ तो चला मोरे

Hi, hi, chala more, oh, pat di kamar bali. Hi, hi, chala more, oh, chala more, todikal ke more bali. Oh, na tu dekho ne chadhu mai, oh chala more, oh na tu dekho ne chadhu mai, oh chala more, oh chala more.

ये गीत आपने सुना गायिका मुनवर सुल्ताना के स्वर में बोल थे आये नाजिश के जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा इस गायिका के नाम से भी कई लोगों को गलतफहमी रहती है ये गायिका अभिनेत्री मुनवर सुल्ताना से अलग शख्सियत थीं जिन्होंने 40 के दशक में गायन शुरू किया था और पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ की इंडस्ट्री की सफल पार्श्व गायिका वे पचास के दशक में रही थी अभिनेत्री मुनवर सुल्ताना

भारत में ही रही और खूब लोकप्रिय थीं। उन पर फिल्माया फिल्म, फिल्म दर्द का गाना अफसाना लिख रही हूं। आप सभी को याद होगा रोचक बात ये है कि अगला गीत जो हम फिल्म गलत फेमी का सुनने वाले हैं, उसके शुरुआती बोल भी वही हैं। अफसाना लिख रही हूं। इसे लिखा है तुफेल तो होशियार पुरी जी ने सुनने पर आप पाएंगे की ये गीत फिल्म दर्द के गीत से ही प्रेरित है

Okay hey.

ना लिख रही हूँ अब का लिख रही हूँ मेरी जान प्यार का आखा में सुना भर के शबे इंतकार का शबे इंतकार का अब का लिख रही हूँ

कुछ जवाब भेजाना कुछ जवाब मगर तुम का के आखा ना करके सबे सुधारिका का हथाना लिख जाएगी हूँ

बहुत बहुत पतला बहुत बोर हाल बरार आखा न सुरना थर के सी सारे सारि हिंदू देवी ज्ञान प्यार आखा न सुरना थर के स

इस गीत को गा रही थी गायिका इकबाल बानो गलतफहमी के चलते ये फिल्म आपको हिंदी फिल्म गीतकोश में साल 1949 में शामिल मिलेगी पर यह वास्तव में लाहौर में बनी फिल्म थी इसका नाम भी गलतफहमी ही था इसका एक अन्य नाम मिस 1949 भी था

और ये 10 मार्च 1950 के दिन लाहौर के रीजेंट सिनेमा में रिलीज हुई थी यदि आप गीत कोश देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस फिल्म का निर्माण पंचोली स्टूडियो के बैनर तले हुआ था शायद इसीलिए ये कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि ये स्टूडियो बाद में भारत आ गया था ये स्टूडियो दल सुख एम पंचोली का था जिन्होंने हिंदी और पंजाबी कई फिल्में लाहौर में बनाई थी

विभाजन के समय ये अपनी अधूरी फिल्म पचड़ के नेगेटिव लेकर भारत आ गए थे उनका पांच मंजिल का पंचोली स्टूडियो उनके पीछे दो साल तक मुश्किल से चल पाया और गलतफहमी इस स्टूडियो की आखिरी फिल्म थी कुछ सूत्र बताते हैं कि रिलीज के समय इसको न्यू ईयर पिक्चर्स के बैनर तले बताया गया था जिन्होंने शायद राइट खरीद लिए थे इस फिल्म का अगला गीत मुझे बहुत मजेदार लगता है आइए इसे सुने

दे तेरा जोड़ी दारू बैठा है दरे जाना तो बंकर हाँ दरे जाना तो आज अज पहू बैठा है आज अज पहारू बैठा है कोई मनो कर दे

सड़क पर बच्ची क्या जाओगी तुम हमसे सुन लिया मोहब्बत मोहब्बती सड़क पर बच्चे क्या जाओगी तुम हमसे

किराया शेख किराया फ्री जाक मोटर कार तू कार बैठा है किराया शे फ्रीजा एक मोटर कार तू तू कार बैठा है

ये होटल है बताओ भले भले या मोहब्बत का शिफहाना ये होटल है बताओ या मोहब्बत का सिपहाना

यहाँ बैठा रोगी हाँ यहाँ बैठा है रोगी विश्व का भी है मारुका मारु बैठा है

दौड़ गे अब हम इष्क घोड़ा जरा देखो देखना जरा देखना हर बैठा है तेरा जोड़ी कारू बैसा है तेरा जोड़ी

है इसे गा रहे थे इस फिल्म के हीरो और कॉमेडियन नजर हुसैन साहब ये पाकिस्तानी फिल्मों के पहले कॉमेडियन थे पहली पाकिस्तानी फिल्म तेरी याद में भी ये थे लेकिन पार्टीशन के पहले ही पंजाबी मूवी

गुल बलोच से वो डेब्यू कर चुके थे वही गुल बलोच जिससे मोहम्मद रफी साहब ने भी डेब्यू किया था इस फिल्म के संगीतकार थे इनायत अली ना जो पाकिस्तान की पहली फिल्म 'तेरी याद से पाकिस्तान के पहले संगीतकार बन चुके थे बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गीत भी लिखते थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने कुछ गीत आई ए नाजिश के नाम से लिखे थे कार्यक्रम का पहला गाना भी उन्ही का लिखा हुआ था और अगला गीत भी उनका ही लिखा हुआ है सुनिए

जवानी बीत न जाए हत जवानी बीत न जाए बालक जबल ये कम जाए बालक जब ये कम जाए ओ, ओ, ओ मेरे मन में त्वार बसाए

me tar fasaye o mara ranga gobh nada pay na jabe hai tu kahe na kithe o mara baal gobh nada pay na jabe hai tu kahe na kithe ho

जानते हैं इस गीत को कौन गायिका गा रही थी वो थी इस फिल्म की हीरोइन आशा पोसले जी ये आशा पोसले से अलग हैं। आशा पोसले जी तेरी याद की हीरोइन भी यानी पाकिस्तान की पहली हीरोइन इनका असली नाम सबीरा बेगम था और इनायत अली नाथ साहब की ये बेटी थी मशहूर गायिका कौसर परवीन इनकी बहन थी दो अन्य बहने रानी किरण और नजम बेगम

अभिनेत्रिया थीं। आशा पोसले को यह नाम मास्टर गुलाम हैदर ने दिया था इन्होंने अपना फिल्मी सफर 1942 की पंजाबी फिल्म गुआंडी से शुरू किया था पहला मेन रोल इन्हें 1945 की फिल्म चंपा में मिला था और फिल्म कमली से ये सोलो हीरोइन बन गई थी आइए फिल्म का अगला गीत सुनते हैं इस बार इकबाल बेगम के स्वर में

कई श्रोताओं को इन इकबाल बेगम और मशहूर गायिका इकबाल बानो के बीच में गलत फेहमी हो जाती है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इकबाल बेगम अलग गायिका हैं। इन्होंने पाकिस्तान की कुल चार फिल्मों उन्नीस सौ उनचास की फिल्में गलत फेमी और किच कॉले उन्नीस की शम्मी

और उन्नीस की बिल्लो में ही गीत गाए थे इन्हें इकबाल बेगम लियालपुरी के नाम से भी जाना जाता है इनकी शादी अभिनेता लाला सुधीर जिनका असली नाम शाह जमान था से हुई थी और इन दोनों की बेटी मरहूम समर इकबाल भी गायिका रही थी आइए सुने उनकी आवाज में ये गीत

Muri se ya ki, muri se ya ki baliu Maria. Oh, me to sola bari ki, muri re. Oh me to sola, oh me to sola bari ki, muri re. Muri se ya.

मारी मुरी बोले बल माँ को बल माँ को बोले बल माँ को ना ही खबरिया

Ore Balma ko, ore Balma ko na hai thaparya. O, me to sula barse ki, sire. O me to sula, o me to sula barse ki, sire. Ore diya ki baaliyu maeria. O, me to sula barse ki, sire. O me to sula, o me to sula barse ki, sire.

है। पे संग जा मोरे

इस गीत को लिखा था तुफ़ैल होशियारपुरी जी ने इनका असली नाम मोहम्मद तुफ़ैल था और इनका जन्म 14 जुलाई 1914 के दिन होशियारपुर पंजाब में हुआ था ये होशियारपुर में शिक्षक थे और पाकिस्तान मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे जिसके चलते इनकी नौकरी चली गई थी मशहूर एक्टर आगा सलीम रजा ने इनको लाहौर के फिल्म प्रोड्यूसर से मिलवाया और इन्हें गीत लिखने का मौका मिल गया उन्नीस की फिल्म कैसे कहूँ से जिसके बाद ये सिलसिला चल निकला तेरी याद

के लिए भी इन्होंने दो गीत लिखे थे आइए सुनते हैं इन्हीं का लिखा एक और गीत जिसे गा रही हैं एक बार फिर इकबाल बेगम

k yeah.

होशियारपुरी जी एक जर्नलिस्ट भी थे और अंत तक डेली महफिल और वीकली साफ के

लाहौर में एडिटर रहे 50 के दशक में तो फिल्मी गीत लिखने में आप बहुत मसरूफ रहे और कई हिट गीत लिखे पाकमैग वेबसाइट के अनुसार इस फिल्म का निर्देशन अहमद उल्लाह अजमेरी ने किया था और इसके निर्माता दीवान सरदारी लाल थे इस फिल्म में नजर और आशा पोसले के गाय कुछ और गीत भी थे जो नहीं मिलते आइये सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत जिसे गाया है आशा पोसले ने और लिखा है अर्श लखनवी जी ने

बात तुम के तू क्या है हरे गुब्बार ते तुम के तू क्या है तुम्हें कहा अंतु तुम्हु क्या है हरे बात

घूम दौड़ने फिरने के हम नहीं नहीं फिरने के हम नायल जबानी तब

क्या है जब ही से आपू क्या है दुछ दुछ दुछ दुछ दुछ दुछ क्या है हरेक बात

बगना शहर मेवा निभ की आग रुपया है बगल शहर बेवा विभुति आग रु क्या है तुम्हें महा है हरे बार

इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत और आप सुनिए इस फिल्म गलतफहमी का आखिरी गीत जिसे गा रही है आशा पोसले और जिसे लिखा है हर्ष लखनवी जी ने धन्यवाद

ले आई मेरी ना तू की बबली चाय क्यों ले आई मेरी ना मेरी जा मेरी जा है पितुर रे मेरी जा है पितुर रे <laughs> चार दिनों की है ये जवानी सुन लो पी समझा रे चार दिनों की है ये जवानी सुन लो पी समझा रे गाना जो बन गाया जो बन

वाला जो पर मुबर मुबर तम मिस्न यही पुकारे मेरी जान मेरी जान है हिपुरे मेरी जान है हिपुरे रूप की बदली छाई जवानी आई मेरे दाम रूप की बदली छाई जवानी आई मेरे दाम मेरी जान मेरी जान है हिपुरे मेरी जान है हिपुरे <laughs>

पर भमरा बनकर प्रेमी मनवा गोले पर भमरा बनकर प्रेमी मनवा गोले दिल के अंदर या तुम्हारी दिल के अंदर या तुम्हारी धीरे धीरे बोले मेरी जान मेरी जाहिर मेरी जा, बदली जवानी मेरे तू के बदले बदली जवानी मेरी जान

मेरी हिप हिप मेरी हिप हिप नहीं है जो बन पधिया गली कली मुकाई मत जवानी मत जवानी मस्त जवानी लेती हुई

हम तुम प्रेम की शिरकत आ जाओ सं

को दिल की बाजी जीत जाना दिल की बाजी जीत जाना कहती हुई मुंडे को मेरी जा मेरी जा मेरी जा है फिर पुरे मेरी जा है जाहिर

के बदले नहीं काय जवानी आई गडेरा यूं से बदले नहीं काय जवानी आई मिली जा मिली जा मिली जा हे बिकुरे मेरी जा हे बिकुरे